श्री श्री राम कृष्ण श्री श्रीरामकृष्णकथा चतुपरछेद श्रीरामकृष्ण सिंथीस्थित समाजे सजे ब्राह्मक्स प्रभु श्रीरामकृष्ण श्रीयुक्तवेणीपाल सिंथी स्थितोद्यानवाटिकायां शुभागमनवाद सिथिब्राह्म महोत्सव चैत्री पौर्णमासी बैसाख से दसमो दिवस भावार तशीतुतराष्टद शतम अख्रीख्रीष्टाब्दस्यिलसापरा अनेके ब्राह्मक्ता उपस्थिता भक्ता, हा, भक्ता हा श्री प्रभु परिवृत्य दक्षिणव सायानमति आदि सामचार्य श्रीयुक्त वेचारा उपासन पौरो निवर्त निवर्त्य ब्राह्मक्ता श्री प्रभुम अंतरा अंतरा पृछति ब्राह्मक्त महाशय क उपाए श्रीरामकृष्ण उपाय अनुराग अस्थ तस्ती निधान प्राथना च ब्रह्म भक्त अनुराग प्राथना वीरामकृष्ण आद अग पराथना आह्वैरे मन साकुत कथम श्याम स्थिरा स्था श्रीरामकृष्ण सतायत किंच सद तरम गुणकीर्तन प्राथना चल पुरातनो घट प्रत्यम मार्जनीय सकन्माजन किमेकैराग्य संसारा निबोध संसार संसारगस् संसारे अकर्म कर्म निषकामक निषकामक ब्राह्म संसारग किचि श्री सर्वते संसारसन्यासों नीता अनवसी भोगा संसारसों न दवा ध्यान मुद्रा मूल्य मद्यन कि मतता प्रजाते ब्राह्मे तसारकृत कुरु श्रीरामकृष्ण आम तैर्कामकर्म कर्त य तैलाभ्यक्त पनस भेदो धनजन धनी जन सर्व कर्म कौती परम मन स्वदेश स्वदेशलग्न वर्तते एक नाम निष्का कर्म एस एव नाम मानस एष्वे मनस संन युष्मागो विधेयर संनना बाह्याभ्यया न्यास्य ब्राह्मक्तस्त भोगातरदारिण्या पत्निया लक्षण वैराग्य कदा ब्राह्म भोगाईदृशरामकृष्ण काम कांचन भोगदस तिथिलोदकुंभवती प्रकोष्ठ विकारी धातुसम्यज ठेच चेत महान अनर्थः, धन महानम शरीर सौख्यम चेते नक्रियते चेत भोगा वशीतिर्ण भोगीतिरती चेत साम भागवती व्याकुलता भक्त व्याकलता न स्फुति ब्राह्मीजा मंद वीराष्ण विद्याणी पत्न्य अस्तनपी अवदारोपणी भार्पी अस्त विद्याणी स्त्री भगवदिमुख नयती अवदारोपिणी तो ईश्वर विस्यती संसारे निमजयती तरह महाम जगत्संसारया विद्या मया अव्याया दिद मया कयेण साधुसंग ज्ञान भक्ति प्रेम वैराग्येत अ माया तो पंचभूता तथा रूप इंद्रि विषयासगंधस्पर्श शिइ्रियोग वस्तूनी एक विस्यती ब्राह्मक्त अविद्यादानी चेत कथम तेनालीरण अविद्या प्रकाशिता श्रीरामकृष्ण तस् लीला असती तमसी आलोक महिमा न जायते अदे बोधो न जाये पुनरेवम सत्याबोधन पुनरवी सत्य चमेव आम्रम वर्धते पक्वच परिणते तो रशालेे त्वचो वर्जन विधेय मयात्मक सत्या क्रमेण ब्रह्मज्ञानमती विद्या मया अव्या मया चेती आम्रवचाव सोपयोगे ब्रह्म भक्त अस्त साकारपूजा मृण्मय भगवद्गिग्रहसमर्चनास किूज साकारे न सिद्धा तदुत्तम कृते युष्माकते मूर्तिर्न भाव युष्मा प्रेमकर्षण मत स्वीकीय यहाँ कृष्ण प्रति राधिका आकर्षण प्रणय साकारवादि यहाँ कालिकाया चातुर्गा पूजा कुर मातर वह साम्रेडमृय कियति प्रीति कुरो युष्माबनीय मूर्त मास्त व आस्था ब्रह्म भवति वैराग्य भा... राम कवती अभोग अभोगे वैराग्यम नोदेति शिशुबालो हि भोज्यन क्रीडापूतल सुवशोभोजन अवसित क्रीडा पुत्तल अवसी क्रीड़ापुत्ल केलिश्च मातर्यासमी ब्रूते माता सानिध्यम नीयते चेतम शोच्चरवच रोदी सच्चिदाननंदवरुश्वरलाभात्म संध्यादी कर्मत्याग ब्राह्मक्ता गुर्वाद विरोधि अतः स ब्रह्मभक्त एक संबंध कथा कुरते भक्त महाशय गुरुम बिना किम ज्ञानम न सैरामकृष्ण सच्चिदनंद गुरु मनुषो यदि गुरुपेण चैतन्योद साधय तदावधे ये सच्चिदनंद तदूपमी गुरु सहचर इव धितक नयती भग्वत गुरु शिष्य बोधो शिष्यत अति भगवद्दर्शना यत्र गुरु शिष्य य गुरुशिष्य अतो नास्तनक सुखदेव उवाच ब्रह्म जानम चेद आदो दक्षिणा देह य सम ब्रह्मबोधे गुरुशिष्यभेदी नयशिषा विद्यारे याव दर्शनम यददीश्वरदर्शन नावद गुरुशिष्य संबंध है क्रमण सायंकाल सामतीर्ण ब्राह्मक्ता केचन श्री प्रभु कथय मन इन भवता सन्ध्यावंद राम श्रीरामक न तथा न तत्सव प्रारंभिकशायां कतिचिवार अठेय होती पुनः द्रोणी वा प्रयोजन न